आज 26 अक्टूबर 2016 का शुभ दिवस है और हरिहर के के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और चूँकि अब कल से दीपावली पर की मेला शुरू हो जाएगी इसलिए आप सबको अग्रिम रूप से दीपावली की शुभकामनाएं अगली तो बार जब हम मिलेंगे तब तक दीपावली पूर्ण भी हो चुकी होगी हम जब अध्यात्म की बात करते हैं तो विशेष याद है जब हम आध्यात्म की बात करते हैं तो हमारे पास एक सीधा साधा उद्देश्य होता है कि जीवन को एक सार्थकता प्रदान करना अन्यथा जीवन बीतता चला जाता है और एक स्थिति आती है जब हम कुछ करने योग्य ना रह जाते हैं और धीरे से ये सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़ देते ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़ दें तथापि महत्व तो, तो उस सूक्ष्म शरीर का इस स्थूल शरीर से ज़्यादा है तथापि इस स्थूल शरीर जो आज हमने पहन रखा है इसका सर्वोत्तम उपयोगता हो सकता है जब हम इस आत्मा के कल्याण के लिए इस शरीर का उपयोग कर और वही सर्वोत्तम पुरुषार्थ है और उसी का नाम आध्यात्म है अब आध्यात्म में कई स्तर हैं कई विधियाँ हैं आरंभ से शुरू होती है नीचे से कथा पूजा पाठ मंदिर त्यौहार व्रत उपवास जप, फिर उसके बाद में तीर्थन नदियों में स्नान उन सब के बाद धीरे धीरे इन सब चीज़ से परमेश्वर के प्रति एक प्रेम उत्पन्न होता है परमेश्वर के प्रति एक प्रेम उत्पन्न होता है और उसके द्वारा हमारी आध्यात्मिक की यात्रा और आगे बढ़ती है हमारी समझ विकसित होती है एक मति का विकास होता है एक अंतर्ज्ञान का विकास होता है जो अंतर्ज्ञान संसारिक ज्ञान से विलोम है संसारिक ज्ञान क्रमबद्ध है एक चीज़ समझ में आती है उसके आधार पर दूसरे समझ में आती है उसके आधार पर तीसरे समझ में आती तीसरे तुलनात्मक जैसे कोई सुंदर है तो वही उससे ज़्यादा सुंदर है उससे कम सुंदर है वो बड़ा है तो उससे बड़ा है इससे छोटा है इस तरह से एक ज्ञान प्राप्त होता है संसार का उसको क्रमबद्ध ज्ञान या क्रम ज्ञान कहा जाता है लेकिन परमेश्वर का ज्ञान अक्रम ज्ञान है जो सद्य एक साथ अंतर्दृष्टि से भीतर प्रकट होता है बाहर से आने वाला ज्ञान नहीं हो वो तो भीतर से आने वाला ज्ञान है और यही कारण है कि इसकी समस्त दिशाएँ हमको उल्टी प्रतीक होती जैसे आप आज यहाँ आश्रम में आए के बैठे हो तो एक सामान्य वक्त बोलेगा क्या टाइम में गार्डर है अभी से ये कोई बीमारी आपकी ये सब करना क्या कर लोग वहाँ जाके जा क्या होगा उससे क्योंकि ये सब चीज़ें उसके समझ के बाहर है जो संसार के दिशा से मोहित है उसके लिए समझना मुश्किल है कि हम यहाँ क्या करते इसलिए संसार की के बीच रहते हैं अपने आध्यात्म का विकास करना अगर आपके हृदय में इस बात का उद्देश्य स्थापित है तो हमको कुछ अलग करना पड़ेगा अपने मन को इसके लिए ट्रेन करना पड़ेगा अपने मन बुद्धि अहंकार इसको एक ट्रेनिंग देना पड़ती है और वही ट्रेनिंग पूजा से होती है मंदिर जाने से होती है पाठ करने से इनका महत्व तो पूरी तरह से शून्य नहीं कह सकते लेकिन ये अपने आप में टारगेट नहीं इसको कुछ लोगों की भाषा में कहें तो कहते हैं कि पेट्रोल इकट्ठा करना यात्रा नहीं है अगर आप किसी यात्रा को पूरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप धन धन की व्यवस्था करेंगे समय की व्यवस्था करेंगे इतना समय लगेगा फिर आवश्यक सामान साथ में रखेंगे लेकिन इस सब को इकट्ठा करते रहना ही अगर है यात्रा तो फिर ये यात्रा थोड़ी देगी ये सब कुछ करने के बाद वास्तविक यात्रा तो करना ही पड़ेगी ऐसे ही जब हम ये जो बेहद प्रकार कार्य करते हैं पूजा पाठ उपवास व्रत त्योहार इन सब के बाद भी हमारी मूल यात्रा बाकी रह जाती है कठिनाई परमेश्वर के स्वरूप को समझने में नहीं कठिनाई हमको अपनी समझ को उस दिशा तक ले जाने की क्योंकि ये समझने वाले को समझने का विज्ञान है हमको अपने आप को समझना है जो समझता है उसको ही खुद को समझना है क्योंकि हमारे लिए बड़ा आसान है दूसरों पर टिप्पणी करना दूसरों को देखना लेकिन बड़ा कठिन है स्वयं को देखना एक अंग्रेजी में कहावत है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी दी पिक्चर वेन यू आर इन द फ्रेम जब आप स्वयं ही उस फ्रेम में हो तो उस चित्र को देखना बड़ा कठिन क्योंकि आप अपने आप को कहां देखोगे तो हमको अपने आप को देखने के लिए एक आईना चाहिए उसी ट्रेनिंग का हिस्सा है अपना मन बुद्धि अहंकार को शांत करना जो लगातार संसार को प्रतिबिंबित कर रहा है हमारे सामने लगातार संसार का आकर्षण हमको दिखाया जा रहा है लगातार वो संसार के दिशा में दौड़ने का प्रयास करवा रहा है उसको शांत करके जब हम मन बुद्धि अहंकार को अपने नियंत्रण में करते हैं उस समय वो शांत मन में एक मति पैदा, पैदा होता, है इंटूटिव नॉलेज पैदा होता है अंतर्ज्ञान पैदा होता है अक्रम ज्ञान पैदा होता है एक बिजली की कौन की तरह अंदर से एक हृदय में परमेश्वर के स्वरूप का दर्शन होता है क्योंकि वो वास्तव में आपका स्वयं का वास्तविक स्वरूप किसी और का स्वरूप उसमें नहीं दिखाई दे रहा है वरण आपका अपना वास्तविक स्वरूप है जो उस मति में दिखाई दे और वो मति या इंटीटू नॉलेज या अंतर्ज्ञान उसी को विकसित करने के लिए हम इन धारणाओं का उपयोग करते हैं तो परमेश्वर वो केंद्र है जो दिखाई नहीं देता लेकिन समस्त चक्र उस केंद्र पर ही आधारित है केंद्र चूँकि लंबाई, चौड़ाई ऊंचाई, मोटाई से मुक्त है किसी भी डायमेंशन से मुक्त है इसलिए वो बिंदु स्वरूप है और यही कारण है कि वो दिखाई नहीं देता लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट है और इसमें जितने आर्य हैं रेडियाई हैं वो समस्त आर्य इंडिविजुअल क्रिएशन से जैसे एक व्यक्ति एक वस्तु एक विचार एक लहर एक चंद्रमा एक सूरज एक धरती एक भूत एक भविष्य एक वर्तमान ये सब कुछ एक एक रेडियस है, एक पत्थर भी एक रेडियस है, एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन भी एक रेडियस है, क्योंकि केंद्र से निकलने वाली रश्मि अनंत हो सकती किसी भी प्रकाश के श्रोत से निकलने वाली रश्मियों की संख्या सीमित नहीं है, एक केंद्र असीम रश्मियों को जन्म दे सकता है और उनमें से हर जिसका एक नाम दिया जा सकता है हम उसको इलेक्ट्रॉन कहें मॉलिक्यूल कहें स्ट्रिंग कहें व्यक्ति कहें विचार कहें भूत कहें भविष्य कहें त्मक संख्या क्या कहें धनात्मक संख्या क्या हैं वो सब रेडियाई हैं यानि आ रहे हैं केंद्र से निकलने वाले किरण हैं और जो परिधि है वो संसार है केंद्र शिव है परिधि संसार है और रेडियाई इंडिविजुअल क्रिएशंस हैं यानी एक प्रति जिस चीज को नाम दिया जा सकता चाहे एक पत्थर रखा हो चाहे पहाड़ हो चाहे चंद्रमा हो चाहे सूरज हो चाहे वो भावनात्मक हो दुखों सुखों प्रेम हो घृणा हो वो भी एक इंडिविजुअल क्रिएशन है यानी वो भी एक रचना है और वो रचना में शिव है यानी दुख भी शिव है सुख भी शिव है अच्छा भी शिव है बुरा भी शिव है एक चोर है वो भी एक क्रिएशन है एक संत है वो भी क्रिएशन है यानी वो उस केंद्र से निकलने वाली भिन्न भिन्न जो रश्मियाँ हैं उन रश्मियों के भिन्न भिन्न नाम हैं जो हमको कुछ अच्छे लगते हैं तो हम उनको अच्छा बोलते हैं जो बुरे लगते हैं हम उनसे गृह करते हैं ये हमारी सांसारिक व्यवस्था है लेकिन वो सब मूलतः शिव के स्वरूप है उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है और इस तरह से ये पूरा जो पिक्चर बनता है कि पूर्ण एक केंद्र से निकलने वाली भिन्न भिन्न रश्मियाँ जो एक जहाँ की मंजूषा बनाती हैं उसका नाम है संसार यूनिवर्स और वही ब्रह्मांड एक ही यूनिट हमको अब यहाँ पर बात समझ में आती है कि ब्रह्मांड एक इकाई है क्यों कि वो एक ही श्रोत से निकलने वाले भिन्न भिन्न रश्मियाँ हैं इसलिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक दूसरे से भिन्न हो एक ही स्रोत से निकलने वाली हर चीज अपने मूल रूप से एक ही है जैसे एक ही बीज से निकलने वाली भिन्न भिन्न शाखाएं मूल तो उसी पेड़ का हिस्सा है इसलिए पेड़ की एक यूनिट की तरह आप कल्पना कर सकते हैं पेड़ एक यूनिट है पेड़ की चाहे उसमें शाखाएं लाखों हजारों हों पत्तियां अलग अलग हों उसमें कितने ही फूल लगे हों कितने ही अलग अलग भिन्न भिन्न उसका स्वरूप दिखाई दे रहा हो लेकिन वो कुल मिला एक अपने आप में एक इकाई है और इसको हम पेड़ बोलते हैं उसमें से एक एक चीज़ अलग करते जाओ उसमें पेड़ कहीं नहीं दिखाई देगा ये शाखा है ये फूल है ये पत्ती है ये पराग है ये जड़ है ये तना है लेकिन पेड़ कहाँ है वो समग्रता से ही पेड़ है और ऐसे ही समग्रता से ये यूनिवर्स है ब्रह्मांड एक, एक समग्रता का नाम है ये दृष्टि जब विकसित होती है तो हृदय में मान अपमान इसमें संभव आ जाता है सुख दुख में एक संभाव आ जाता है अपने पराये में एक संभव आ जाता है इसलिए सबसे बड़ी परीक्षा इस बात की हम अपने आप की कर सकते हैं जिस समय हमें लगे कि कभी हम बीच बीच में परख लें अपने आप को कि हम आध्यात्म के लिए प्रयास कर रहे हैं आत्मबोध के लिए प्रयास कर रहे हैं तो क्या हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं तो इस परीक्षा का नाम है इस परीक्षा का नाम है कि हम अपने चित्त की स्थिरता की परीक्षा करें क्योंकि एक ही दिन में आपको कई अवसर आएंगे जब मन प्रसन्न हो जाता है एक ही दिन में कई अवसर आएंगे जब मन खिन्न हो जाता है, एक ही दिन में कई अवसर आएंगे जो अपने वाले मिलने आते हैं एक ही दिन में कई अवसर आएंगे जब पढ़ाए वाले मिलने इस तरह हम उस भिन्नता भरे जिंदगी में कभी सुख दुष के बीच में झूलते रहते कुछ परिस्थितियाँ ऐसी जो हमको अनुकूल प्रस्थित होती कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती जो हमको प्रतिकूल परिस्थिति होती उन दोनों परिस्थितियों में हमारे हृदय में कितना कम वाइब्रेशन होता है कितना कम स्पंदन होता वही हमारे वास्तविक आध्यात्मिक हृदय की परिभाषा सुख में अतिहर्षित या दुख में अति द्रवित हो जाएं तो हम आध्यात्म से अभी फिर कुछ कदम दूर हैं लेकिन अगर हमारा उद्देश्य है तो उद्देश्य अध्यात्म के गुरु कैसे उद्देश्य बताते हैं कि एक चट्टान होती है जो समुद्र के बीच में खड़ी दिखाई देती है वो चट्टान जब ज्वार आता है तो समुद्र के बीच में डूब जाती है क्योंकि समुद्र उसके ऊपर चढ़ जाता है जब वापस ज्वार उतरता है तो चट्टान वहाँ पर उसी तरह से खड़ी रहती जैसे पहले थी तो चट्टान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता ज्वार आता है भाटा आता है उन हर परिस्थितियों वो चट्टान अपनी जगह डेग रहती इतना ही नहीं जब नाविक उसके शायद पास से गुजरता है तो उसको देख के अपनी दिशा निर्धारित करता है कि हाँ मैं इस चट्टान के बाहर से निकल जाऊँगा तो मुझे मेरे सही जगह पर पहुँच जाऊँगा आजकल तो जी सिस्टम लगे हैं हर नाव में वो बता देते कि आप हमको किस दिशा में जाना है लेकिन पुराने समय में जो सेलर्स होते थे जितने नाविक होते थे उनको दिशा निर्धारित करने के लिए वो सितारों का सहारा लेते थे चट्टानों का सहारा लेते थे और उनसे निर्धारित करते थे कि हाँ मुझे ये माल उस देश में पहुंचाना है बस ये चट्टान आगे मतलब मैं सही राह पे हूँ क्योंकि समुद्र में माइल नहीं होते लेकिन यही माइल होते इसी तरीके से समाज में वो व्यक्ति जिसका स्थिर चित्त है माइलस्टोन हो जाता है समाज के लिए एक दिशा निर्देशक हो जाता है स्थिर चित्त व्यक्ति समाज का सबसे बड़ा दिशा निर्देशक है सबसे बड़ा वो बताने वाला है कि तुम्हारे दिशा क्या है और क्या होना चाहिए वो भले कुछ नहीं बोले बिना बोले भी वो अपने कार्य से अपने व्यवहार से और अपनी चित्तवृत्ति से अपने चेहरे के भाव से और अपने प्रभा मंडल से ये सतत संदेश देता है कि समाज की दिशा क्या हो आप सबकी जो मेरे आसपास हो उसकी दिशा क्या हो वो कुछ भी बोलता चाहे कुछ नहीं कहता लेकिन वो फिर भी उस दिशा को निर्धारित करता चला जाता ये एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व की पहचान हम कहते हैं हमें ऐसा शायद नहीं है बिल्कुल कोई बात नहीं लेकिन अगर हम जानते हैं कि हमारा टारगेट है तो टारगेट को जान के यात्रा शुरू करने से ये फायदा होता है कि हमारी निगाह उस लक्ष्य के प्रति जैसे मैंने आगे सोच लिया कि मेरे को बद जाना जाने तो मुझे मालूम है कि उत्तर दिशा में तो मैं कभी भी इधर उधर भटकने के बजाय हर बार उत्तर दिशा की तरफ ही जाऊंगा, तो मुझे लगेगा हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा हूँ लेकिन मेरी दिशा अगर कभी इधर उधर होगी तो मुझे मालूम है कि मैं लक्ष्य से भटक रहा हूँ इसलिए दिशा निर्धारित पहले से अगर होगी हमारा टारगेट और यही कारण है कि शिव सूत्र में सबसे पहले शाम्भ उपाय बताया बाद में शातोपाय और अंत में आणु शाम्भोपाय शिखर है जो ये बताता है कि आपका टारगेट क्या है आपका अंतिम गंतव्य क्या है वो शाम्भ उपाय बताता है और शाम्भपाय को अगर हम सबसे पहले पढ़ते हैं कभी कभी ऐसा लगता है कि उल्टा क्यों नहीं पढ़ रहे हैं सबसे शिखर की चीज सबसे पहले पढ़ा रहे हैं और सबसे कम इंपॉर्टेंट चीज़ वो सबसे आखिरी में पढ़ा रहे हैं ऐसा क्यों लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इंपॉर्टेंस सबका बराबर है क्योंकि एक व्यक्ति के भिन्न भिन्न स्तर होते हैं इस जीवन में ये स्तर अगले जन्म में दूसरा स्तर हो सकता है तीसरे जन्म में तीसरा स्तर हो सकता है तो जीवन और मृत्यु महत्वहीन है ये एक कड़ी है जुड़ी हुई इसलिए हमको इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है हमारे दिशा हम आज निर्धारित करते हैं तो वो दिशा हमारी अगले जन्म में निश्चित रूप से जारी रहेगी इस बात की पक्की खातरी है क्योंकि वही वासना आपको अगले जन्म के अंदर मिलेगी क्या कारण है कि आज एक छोटे से व्यक्ति के हृदय के अंदर आध्यात्मिक कृति आकर्षण पैदा हो जाता है एक पच्चीस साल का व्यक्ति आश्रम में आने लग है एक पच्चीस साल का व्यक्ति आध्यात्मिक ही ऊंचाइयों को छूने लगता है और क्या कारण है एक अस्सी साल का व्यक्ति के तहत अब नया बिजनेस शुरू कराया अभी क्योंकि उसको अभी भी संतोष नहीं है कि शायद सांसारिक मेरी उपलब्धियाँ अभी भी अपूर्ण हैं शायद मेरे को मरने के पहले ये काम और पूरा करना है लेकिन ये सब चीजें दिशा निर्धारित करना हमारी अपनी वासनाओं पर निर्भर करता है हमारे पुरुषार्थ पर कर निर्भर करता है ये पुरुषार्थ हमको जीते जी अगर हम कर लेते तो ये हमारी दिशा निर्धारित दिशा आगे भी जारी रहती क्योंकि परिधि जो है जो क्रिएटेड यूनिवर्स है इसकी जो परिधि है सदा आकर्षित करती है ये माया की चमक वहां परिधि में है शिव शांत बैठे हैं शक्ति पूरी तरह से तुम्हें परिधि की ओर धकेल रही है और ये मन उसी को प्रतिबिंबित कर रहे तो ऐसी ही धारणाएं जिसमें हम अपनी मति को विकसित कर सकें और उस विकसित मति के द्वारा हम अपना स्वयं का प्रतिबिंब देख सकें तो जो हम अपने आप को एक बार देख लेते हैं वो आदमी बदल जाता है जिसे हम अपने आप को पहचान लेते हैं हम अपने गौरव को जान लेते हैं कि मेरा वास्तविक गौरव क्या है मेरा इसेंशियल नेचर क्या है मेरा अनिवार्य स्वरूप क्या है मेरी आत्मा अनिवार्य आत्मा क्या है मेरी अनिवार्य चेतना क्या है जब वो ये जान लेता है तो वो व्यक्ति बदल जाता है क्यों बदल जाता है क्योंकि उसके हृदय में असीम प्रेम पैदा हो जाता है क्यों असीम क्योंकि वो उस प्रेम के आंचल में उसके लिए कोई परायर रह जाता जो दुखी है गरीब हैं उतना ही नहीं उत्तर कई लोगों को प्रेम आ जाएगा लेकिन जो बुरे हैं पराये हैं दोषी हैं क्रिमिनल्स हैं उनके प्रति भी हृदय में सद्भाव होता है उसके क्योंकि वो पूरे विश्व को एक समग्रता से स्वीकार करते उसकी स्वीकृति में असमग्रता नहीं इंटीग्रिटी है, है। अविभाज्य है उसकी समग्रता जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते ये ये कुछ पसंद है मुझे ये कुछ नापसंद है वर उसकी इंटीग्रल चॉइस होती है। समस्त को एक साथ पसंद करता है और ये तभी हो पाता है कि जब हम अपने आप को जाने पहचानें क्योंकि हम जितने अंदर उतरते हैं जितने अंदर उतरते तो हैं अंदर उतरते चले जाते हैं अपने अंदर के अंदर के अंदर जब तो हम अपने आप आपके वास्तविक स्वरूप को देखते हैं तो वो बिंदु स्वरूप है लेकिन हमको मालूम होता है इस बिंदु में पूरा ब्रह्मांड समाया तो जितना सूक्ष्म आध्यात्म कहता है कि जितना सूक्ष्म उतना विषा जैसे अगर आपने एक बड़ी बिल्डिंग देखी तो बहुत बड़ी है लेकिन जब उस कहीं बड़ी दिखोगे तो बोलिए तो बहुत छोटी है क्योंकि उसमें समग्रता नहीं है उस बिल्डिंग लेकिन जब हम अंदर की बात करते अंतर चेतना की बात करते हैं, तो वो अंतर चेतना सबसे महीन है सबसे विरल है लेकिन सबसे ज्यादा विशाल और विस्तृत है क्योंकि उससे ज्यादा विशाल विस्तृत इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि पूरा ब्रह्मांड उसी से निकला है उसी में समाया हुआ है तो उसी केंद्र की जहलक, उन कुछ धारणाओं में हमको देखने को मिलती है। अगर हम कहें कि हमको ये सूट करती है या हमको ये पसंद है या हमारे अनुकूल है इसकी फ्रीक्वेंसी भी उससे मैच करती है तो वो धारणा पर हम अगर सतत स्थिर हो जाते हैं तो हम ये लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं अपने आपको पहचानने का अपने आप को देखने का और जब कोई हम अपने आप को पहचान लेते हैं देख लेते हैं तो समस्त कर्म अच्छे भी और बुरे भी शांत हो जाता है। वो अच्छे फल भी अब आपको अच्छा फल नहीं देंगे बुरे कर्म आपको बुरा फल नहीं देंगे और यही अध्यात्म की राह है जो एक सखड़ी सी पगडंडी है जिसको समरसेट माम कहते थे रेजर्स एज एक तलवार की धार पर चलने की तरह है, एक बीच का की पगडंडी है जिसमें ना तो पुण्य के लिए जगह है न पाप के लिए जगह पुण्य करेंगे पुण्य की भावना से संसार मिलेगा पाप करेंगे पाप की भावना से संसार मिलेगा दोनों बंधन हैं एक लोहे की जंजीर है तो एक सोने की जंजीर है लेकिन जंजीरें दोनों हैं भावना सिर्फ एक ही है जो परमेश्वर तक ले जाती है वह है मोहब्बत वह है प्रेम जब हम ब्रह्मांड को प्रेम करेंगे संसार को एक प्रेम हमारा सांसारिक होता है जो एक व्यक्ति एक वस्तु एक परिस्थिति के प्रति होता है वो प्रेम नहीं है वो हमारा मोह है प्रेम वो है जिसकी कोई सीमा नहीं वो ब्रह्मांड की तरफ पूरा फैला हुआ वही प्रेम है वही लव है और इसीलिए कहते हैं कि परमेश्वर प्रेम स्वरूप है लव इज गॉड जो कहा जाता है किसी मोह को गॉड नहीं कह रहे हैं लव को गॉड कह रहे हैं यानी प्रेम ही परमेश्वर है प्रेम वो जो पूरे ब्रह्मांड को अपने में समेटे, उसके लिए पराया कुछ हो ही नहीं क्योंकि शिव की जगह पे बैठ के देखें तो उसी से तो सब कुछ ब्रह्मांड निकला है तो उसके लिए पराया कैसे हो सकता कुछ और हम जब उसकी निगाह से देखते हैं तो फिर हमको भी वही सब कुछ अपना सा दिखाई देने लगता है इसलिए हमारी एक ही प्रार्थना होती है हमारे आश्रम की कि हे परमेश्वर मुझे वो दृष्टि दे जिस दृष्टि से तू इस संसार को देखता है कि ग्रांट विद विजन विथ विच यू सी दर्ल्ड जिस दृष्टि से तुम संसार को देखते हो मुझे भी है प्रभु वो दृष्टि दे दे जिससे मैं भी उसी दृष्टि से संसार को देखूँ अपने विकास के और संसार के मालिक की तरह आज की हमारी धारणाओं पर आते हैं हम क्वचित वस्तु से शनै दृष्टि निवर्त जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे रधे में प्रतिक्रियाएं एकदम शुरू हो जाती है कुछ भी चीज को लेकर देखें हमारा मन एकाएक एक उसके सारे फाइल बाहर लेके आ जाता है सारे बायोडाटा उसके बाहर ही खंडे करते जैसे एक गुलाब का फूल देखा तो बोलेगा अच्छा ये फूल तो यहाँ का नहीं दिख रहा है बाहर से कोई से लेके आया है लेकिन हाँ हमने परसों एक फूल देखा था वो तो इससे ज़्यादा बड़ा था ये फूल थोड़ा मुरझाया हुआ है शायद कुछ पुराना हो गया है है ना इसकी सुगंधी उतनी अच्छी नहीं इसका कलर बहुत अच्छा है हम कुछ कुछ उसकी प्रतिक्रियाएँ और तुलना शुरू कर देते कोई भी व्यक्ति अगर कोई मिलने भी आया तो कल बड़ा सुंदर दिख रहा था आज पता नहीं इसके चेहरे पौधार से क्यों हैं क्योंकि हम सतत अपने अनुभवों के द्वारा अनुभवों के तराजू पर उस परिस्थिति को तोलते हैं कुछ भी हो जाए चाहे गुलाब का फूल हो एक व्यक्ति हो सिनेमा देखने गए आपने पिक्चर देखी चाहे आज का दिन आज की सुबह कैसी आज की शाम कैसी आज का सूर्योदय कैसा है सूर्यास्त कैसा है कुछ भी देखने जाएंगे तो हमारा मन सतत तुलना करता है और उन सबस परिस्थितियों को अपने पूर्व अनुभवों से तोलता है और यही प्रतिक्रियाएं संसार की दिशा में ले जाती हैं मन को संसार की ओर दिखाती हैं संसार की ओर धकेलती हैं क्योंकि यही प्रतिक्रियाएं जब अगर शांत हो जाएं तो वो मन उसमें शिव को देखता है चाहे वो गुलाब का फूल रखा हो चाहे आगे पत्थर रखा हो उसमें उसको शिव का दर्शन हो सकता है कब जब वो प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो तो ऐसी प्रतिक्रियाओं से मुक्त होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा इसकी दो विधियां हैं जो शिव शास्त्र बताते हैं कि दो विधियों से हम प्रत्येकों से मुक्त हो सकते हैं एक है शून्य भावना शून्य भावना में हम क्या करते हैं कि किसी वस्तु को देखते हैं और सिर्फ देखते हैं अपने मन को शांत करते हैं योगी अपने मन पर लगाम लगाने में सक्षम होता चला जाता है जैसे जैसे कोशिश करता है अपने मन को शांत करता चला जाता है फिर वो निर्प्रयास बिना प्रयास ही उस परिस्थिति में मन को शांत करता है और उस वक्त वस्तु को जब देखता है और समझ देखता है और वो जानता है कि जो वस्तु दिख रही है वो वस्तु नहीं है ये शून्य है शून्य यानी शिव शून्य यानी वो जो केंद्र है तो वो उसके शून्य भावना से ध्यान करता है कि ये वस्तु है धीरे धीरे वो वस्तु विलीन हो जाती है और वहाँ पर शून्य पर ध्यान उसका शुरू हो जाता है इसको शून्य भावना कहते हैं और दूसरा हम जिसको अपन पहले भी पढ़ चुके हैं भैरवी मुद्रा भैरवी मुद्रा में क्या होता है कि हम इस संसार को आंख खोलकर देखते हैं आंख उस संसार का या वस्तु का दृश्य आंख के पर्दे पर दिखा रही है लेकिन हमारा लक्ष्य तो अंदर है अंतर लक्ष्य बहिर्दृष्टि निर्निमेशन्मेष वर्जित है जब हम आँख मटकाते भी नहीं हैं मिचकाते भी नहीं है आँखों की चंचलता को भी शांत कर लेते हैं और अपने बाहर के दृश्य को निर्निमेश देखते हैं खुली आँखों से देखते हैं लेकिन हम उस दृश्य को देखते नहीं दृश्य दिखता है पर हम उसको नहीं देखते हम तो अंदर देख रहे हैं हमने अपने अंदर की दृष्टि खोल ली है बाहर की दृष्टि आँखें खुली है लेकिन बाहर की दृष्टि अभी खुली है हमारे अंदर की दृष्टि खुली है और अपने लक्ष्य को खोज रही है तो बाहर आंखें खुली हैं लक्ष्य भीतर खोजा जा रहा है लक्ष्य अंदर है और अंतर्दृष्टि उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रही है तो जब हम अंतरदृष्टि से अपने लक्ष्य को खोजते हैं और बाहर आप अपलक निघार रहे हैं बैठे हैं संसार को देख रहे हैं संसार सामने से क्या हो रहा है क्या गुजर रहा है उस पर ध्यान भी नहीं जाता क्योंकि हमारा सारा लक्ष्य ऐसी परिस्थिति को या ऐसी मुद्रा को भैरवी मुद्रा क्या और भैरवी मुद्रा इंसान को जब थोड़ा सा आनंद से भर देती है क्योंकि उसमें आपको पूरे संसार में दर्शन होने लग जाता। तो ये हम शून्य भावना से कर सकते हैं कि जिस वस्तु को देखे उस वस्तु को धीरे धीरे देखते हुए उसके ऊपर प्रतिक्रिया मुक्त हो जाए ताकि वो अपने आपका शिव स्वरूप का उजागर कर देगी तब तक उजागर नहीं करेगी जब तक आप तुलना करते चले जाओगे प्रतिक्रिया तो करते चले जाओगे तब तक उसकी होता उजा करनी होगी तुम जैसे कहोगे ये तो अच्छा है जैसे कहोगे तुम तो बुरा है ये तो बड़ा है ये तो छोटा है ये तो बासी है तो ताजा है जब तक आप उसके ऐसे सांसारिक गुणों को देखोगे तब तक उसमें शिवत्वता ओझल रहेगी लेकिन जैसे ही उन्हें इन गुणों को ना देखोगे उसके वास्तविक सौंदर्य को देखोगे उसमें शिवत्वता अपने प्रकट होने लग जाएगी इसको बोलते शून्य भावना और दूसरी है भैरव मुद्रा जिसके द्वारा आप पूरे संसार को देखो लेकिन लक्ष्य आपका भीतर इन दोनों तरह तो से हम ये कर सकते हैं कि क्वचित वस्तु विनयस से शनै दृष्टि निवर्त तज ज्ञानम चित्त सहितम देवी शून्यलयो भवे तब वो शिव बोलते हैं कि हे देवी तब वो शून्य से एक हो जाता है जब वो उस वस्तु की शून्य भावना से ध्यान करता है अथवा भैरवी मुद्रा से ध्यान करता है और उस वस्तु के उस वस्तु परक नाम परक ध्यान से अपना ध्यान हटाकर ये गुलाब है बड़ा है छोटा है अच्छा है बासी है ताजा है इन सब पर से ध्यान हटाकर उसकी बिना प्रतिक्रिया के निरीक्षण करता है या फिर संसार को देखते हुए उसका लक्ष्य अंदर होता है तो इन दोनों परिस्थितियों में वो शून्य भवाना पर ध्यान करता है या शून्य पर ध्यान करता है और ऐसे परिस्थिति में वो शिवत्वता प्राप्त कर लेता है अगले भक्ति उद्रेक विरक्त से जायते मति अब भक्ति के उद्रेक से यानी यहाँ हम जो अभी बात शुरू में कर रहे थे कि हम भक्ति करके आगे बढ़ते हुए मति को जागृत कर सकते और उस मति के द्वारा इस बात को समझने की योग्यता अर्हता प्राप्त कर सकते कि जो परमेश्वर का वास्तविक स्वरूप है उसको हम समझें तो उसके लिए हमको भक्ति के उद्रेक यानी उद्रेक का मतलब होता है समिट पीक अपेक्स यानी जब भक्ति अपने चरम पर होती है उस परिस्थिति में एक मति पैदा होती है हमारे अंतर में एक मति यानी इंटिट्यू नॉलेज यानी अंतर्ज्ञान पैदा होता है अक्रम ज्ञान पैदा होता है लेकिन इसके लिए कुछ प्रीरिक्विज़िट रिक्विजिट हैं यानी कुछ चीज़ें हैं जो पहले से हमने होना चाहिए पहली बात तो ये कि वो व्यक्ति अपने प्राथमिकताएं तय कर ले कि मेरे जीवन में बचा हुआ जो भी जीवन है उसमें अब क्या प्राथमिकता है क्या प्रायोरिटीज़ है मेरी कि क्या मैं सब कुछ करने के बाद समय बचे तो फिर आध्यात्म में समय लगाऊंगा सब काम निपट जाए फुर्सत मिली तो अध्यात्मों को भी थोड़ी देर हाथ लगा लेंगे ये मेरी अगर प्रायोरिटीज हैं तो मुझे कुछ हासिल नहीं कुछ भी हासिल नहीं होगा और अगर मेरी प्रायोरिटी ये है कि इससे बच गया कुछ समय तो मैं संसार का काम चलो काम कर लूंगा क्योंकि तुम कितना भी संवार लो कितनी भी बढ़िया कंगे कर लो बाल उड़ेंगे कितना भी साबुन से नहा लो झुर्रियाँ पड़ेंगी कितना भी संवार लो शरीर को ये शरीर तो बूढ़ा होगा ही और कितना भी संसार को संवार लो ये कभी प्रसन्न होने वाला नहीं चाहे आप रिश्तेदार हों घर हो परिवार हो दोस्त हों पड़ोसी पड़ोसी जो कुछ भी हों आप सबको प्रसन्न कितने भी करने की कोशिश कर लो आप नहीं कर सकते क्योंकि एक अंतहीन सिलसिला है इसलिए अगर हमारी वो प्रायोरिटी है कि इन सबको कितना भी संवारों संभलने वाला संसार को कितना भी समझाऊँ समझने वाला नहीं कितना भी अगर मैं रिश्तेदारों में मोह रखूँ कोई काम आने वाला नहीं है कोई मेरे को ये नहीं कहेगा चलो मैं तुमको शिवत्वता तक ले चलता हूँ उठा के शिवजी के केंद्र पे तुमको मैं बिठा देता हूँ ऐसा कोई करने वाला नहीं है तो फिर मेरी प्रायोरिटी क्या हो कि क्या मैं संसार के लिए प्रायोरिटी रखूँ या अध्यात्म के प्रति अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान दूँ अगर मेरी प्राथमिकताएँ अध्यात्म के प्रति हैं तो फिर मुझे लगेगा कि नहीं यार ये पहले करो तो जीवन की सार्थकता इसमें है फिर ठीक है थोड़ा समय निकालेंगे संसार के लिए भी जरूरी है पेट भी भरना है खाना भी खाना है सब तो वो मेरी प्राथमिकताएं उधर छोड़ के इधर हो जाती हैं तो वो बोलते उसी का नाम है यहाँ पर दिया है कि वैराग्य होना जरूरी है विरक्त विरक्त तो यह शब्द का मतलब यहाँ पर यही है जो अभी हम समझ रहे हैं कि विरक्त हो जाता है उसको लगता है कि संसार में रक्त यानी जो आसक्ति है संसार की आसक्ति से वो मुक्त हो जाता है तो वही भक्ति का उद्रेक है यादृशी जायते मतलब यानी उस समय उसके अंदर जायते मतलब पैदा होती है मती यानी इंटीट्यू नॉलेज यानी अंतर्ज्ञान अक्रम ज्ञान पैदा होता है एकाएक बिजली के फ्लैश की तरफ अंदर की तरफ एक बिजली चमकती सी एक उसको अंतर्ज्ञान महसूस होता है और वो आदमी तक्षण बदल जाता है वो व्यक्ति उसी समय उस ज्ञान से लबरेज हो जाता है सा शक्ति शांकर यानी वह शांकर की शक्ति जो मति पैदा हुई है वो ऋषि कह रहे हैं वही माँ पार्वती जो मति पैदा हुई है भीतर से वही दुर्गा है वही माँ है और वही स्वतंत्र शक्ति जैसे हमारे भाषा में हम बोलते हैं शिव शास्त्र में कि वही सर्वोच्च शक्ति है वही स्वातंत्र शक्ति फ्री विल है शिव की शक्ति है इसे बोलते हैं कि सा शक्ति शांकरी नित्यम। भाव वो जब उस पर भाव भावना करता है वो शांकरी शक्ति है ना जो मति पैदा हुई अंदर से इंटीट्यूड वो सतत उस बिजली के कौन पर ध्यान करता है सतत तो उस समय वो शिवत्वता तो प्राप्त कर लेता है क्यों कि कहते हैं कि जो शक्ति है वो शिव का मुख है आपने शक्ति को पकड़ लिया तो शिव अपने आप खींचे चले आएंगे आपको शिव के लिए अलग से खोजने की जरूरत नहीं शक्ति भी आपने पकड़ ली तो शिव आ जाएंगे अपने माँ के चरण पकड़ लिए तो शिव आ ही जाएंगे इसलिए उन दोनों में अभेद है शक्ति और शिव में कोई फर्क नहीं है तो कहते हैं कि यह शक्ति शांति नित्यम भावयताम तदशिव आपने उस शांकरी शक्ति जिसको मति नाम दिया गया है इंटी नॉलेज दिया गया है इंटी नॉलेज या जो अंतर ज्ञान है जो अपने आप अंदर से आता है जो बाहर का संसार का ज्ञान नहीं है ये अंदर का ज्ञान है ये अपने आप आता है और इस अंतर ज्ञान का ही नाम है शांक्री शक्ति यानी मां यानी दुर्गा तो इसी पर जब हम ध्यान करते हैं इस शांकारी शक्ति पर तो वो शिवावस्था प्राप्त करवा देते अगली है ये दूसरी जो अभी अपन ने पढ़ी ना ये शांकरी शक्ति इसको शाम्भवोपाय के लिए अंतर्गत लेते हैं यानी सर्वोच्च कोटि के साथ में के रूप में लेते हैं और साधना के चार तरीके हैं आणवोपाय उससे बड़ा शाक्तोपाय उसके आगे शाम्भव उपाय और एक सर्वोच्च है अनुपाय जिसमें कुछ भी नहीं करना इसमें आज योग संयोग से तीनों तरह की धारणाएं हैं इसमें आज की ये जो बोर्ड पर छह धारणाएं लिखी हुई हैं इसमें तीनों तरह की धारणाएं जो पहली पढ़ी वो शाक्तोपाय थी दूसरी अभी पढ़ी भक्ति उद्रेक वाली ये शाम पाए और तीसरी है फिर शाक्तोपाई की वस्तुअतरे वैद्य माने सर्व वस्तु शु शून्यतामेव मनसाध्यात्मा विदि तो अपनी शाम है ये एक विशिष्ट किस्म की ध्यान करने की विधि है इसमें क्या होता है कि आप किसी एक वस्तु को लेकर बैठ जाए और उस वक्त को देखें अगर दस लोग बैठे हैं और आप किसी एक को गौर से देखोगे तो बाकी के नौ लोग आपकी नजर से ओझल हो जाते आपने अगर बहुत सारे पचास फूल रखें किसी एक फूल पर ध्यान किया तो बाकी के फूल नजर से ओझल हो जाते हैं क्योंकि आप गहराई से जब एक को देखते हैं तो बाकी के सब शून्य हो जाते हैं तो ऋषि कहता है एक को इतनी गहराई से देखो कि बाकी संसार शून्य हो जाए और फिर उस शून्य पर ध्यान करो उसके बाद ध्यान और शून्य पर करो वस्तु को देखो वस्तु तो निगाह में रहेगी लेकिन वस्तु का उपयोग हम ये कर रहे गाने। गाने हैं कि बाकी संसार को शून्य करने के लिए उपयोग कर रहे हैं जब एक चीज़ पर ध्यान जाता है तो बाकी चीजें हमारे लिए शून्य हो जाती हैं, क्योंकि बाकी चीजों पर ध्यान नहीं जाता अब हम उस वैक्यूम जो क्रिएट हो गया है हमारा उस वस्तु के आसपास एक जो निर्वाद का जन्म हो गया है आसपास अब हम उस वेक्यूम पर ध्यान करते हैं उस निर्वाद पर ध्यान करते हैं तो वो ये कहते हैं वस्तुअत वैद्य माने सर्व वस्तु शु शून्य था, था तो विधितो अपनी प्रशन्य थी उस शून्य पर ध्यान करना है जो किसी एक वस्तु को देखने से अन्य वस्तुओं के प्रति पैदा हो जाता है। फिर एक चाप्त उपाय अभी दोनों में कुछ साम्य है पिंचाणु संता दोनों में कुछ साम्य है उसमें एक ही वस्तु को देखते थे और उसी वस्तु की शून्यता का ध्यान करते थे ये वस्तु शून्य है लेकिन यहां पर वो एक जिस वस्तु को देख रहे हैं उस व्यक्ति के प्रति हम सिर्फ देखते हैं उस वस्तु लेकिन हम आसपास उसके सापेक्ष एक शून्यता पैदा करते हैं जैसे कि जिस पर हमारा ध्यान नहीं है वो शून्य है लेकिन एक व्यक्ति या एक वस्तु को देखते हुए बाकी संसार पर ध्यान करते हैं जो शून्य रूप से भासता है क्योंकि बाकी संसार पर ध्यान ही नहीं है इसलिए वो शून्य है किंचुद्धि सा शुद्धि शंभु दर्शन न शुचिर यह शुचि तस्मान निर्विकल्प सुखी भवे ये जो अगला धारणा है ये धारणा ये बताती है कि हमको अब हमारे दायरे के बाहर आना जरूरी है हम कहते हैं कि स्वच्छता या शुचिता की बात करें तो स्वच्छता और शुचिता की वास्तविक परिभाषा क्या है हम कहते हैं स्नान किया कि नहीं भगवान की पूजा मत करना जब तक नहा लो जल चढ़ाए कि नहीं लेकिन नहा जब भी जल चढ़ाना आपने या इसी तरह कि हम बाहरी शुचिता की बात करते हैं तो शिव शास्त्र कहता है कि ये बाहरी शुचिता न तो शुचिता है न अशुचिता है ये हमारे लिए महत्वहीन वस्तु जैसे कोई व्यक्ति सामने से गुजरा अब यहाँ पर एक नेता की भाषण दे रहे हैं एक व्यक्ति गुजरा तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं श्रोता है ये भी नहीं कह सकते श्रोता नहीं है क्योंकि वो सुनने तो आया नहीं था वो महत्व ही ना हमारे लिए वास्तविक श्रोता अगर सुनने आया या वो नहीं आया तो महत्व है उस बात का लेकिन जो वास्तविक श्रोता ही नहीं वो सुनने आया नहीं आया कोई मायना नहीं तो इसी तरह शुचिता अगर हम बाहर से कितने भी शुचिता के प्रति प्रयास करें स्नान बाहरी शुद्धि लेकिन शिव शास्त्र कहते हैं वो वास्तविक शुचिता नहीं और लक्ष्मण जो महाराज कहते हैं कि वो न तो शुचिता है और न अशुचिता है हम उसके ऊपर कोई कमेंट ही नहीं करना चाहते क्योंकि वो शुचिता है भी तो किस बात की उस शरीर की जिसकी शुचिता का कोई मायना नहीं तो फिर वास्तविक शुचिता क्या है निर्विकल्प होना वो वास्तविक शुचिता है यानी आपके मन के अंदर आपने अपने विचारों को शांत करने का प्रयास किया तो यह आपका आंतरिक स्नान है मन को आपने जब भिन्नता के संसार में भागने से रोकने का प्रयास किया या थोड़ी देर के लिए भी दो घड़ी के लिए भी आप बैठ गए शांत चित्त कि मैं अपने मन को नियंत्रण में करने के लिए किसी एक बिंदु पर ध्यान करूंगा या उस ध्यान में अपना परमेश्वर शिव के या मेरे अंदर की मति पर ध्यान करूंगा तो ऐसी किसी परिस्थिति जो हमारे अपने चित्त को निर्विकार निर्विचार बनाने का प्रयास करती है निर्विकल्प बनाती है वो उसी का नाम स्नान है और वही हमारी वास्तविक शुचिता है तो वो वो कहते हैं कि बाहरी शुचिता महत्वहीन है और भीतरी शुचिता महत्वपूर्ण है और जो भीतरी शुचिता को नियमित साधता है जैसे हम कई लोग हैं जो बाहरी शुचिता को नियम से साधते कि भाई मैं तो सुबह छह बजे स्नान कर ही लेता हूँ उसके बाद पूजा करते करता हूँ पाठ करते तो ऐसे जो भीतरी शुचिता को नियम से साध लेता है कि मुझे अपने मन को शांत निर्विचार बनाने ही बनाना है ताकि उसमें किसी दिन मेरा आत्मस्वरूप प्रतिबिंबित हो सके वो सुखी भवे वो यानी सुखी यहाँ पर सुखी शब्द का मतलब एक ही है ब्लिस यानी आनंद परमेश्वर के आनंद से सराबोर हो जाता है वो जब परमेश्वर का स्वरूप दिखाई देता है वो उस आनंद को महसूस करता है और ये आनंद किसी भी संसार के आनंद से महत्तर है क्योंकि संसार के समस्त आनंद उसी आनंद के उसके हिस्से हैं उसी आनंद की कुछ छोटी छोटी चिंगारियाँ हैं इसलिए वो महान आनंद जो है किसी भी आनंद से बड़ा आनंद है अब इसके बाद एक जो निन्यानवे धारणा आती है अनुपाय के अंतर्गत आते यह अनुपाय सर्वोच्च किस्म की साधना है सर्वोच्च यानी शाम्भ उपाय से भी आगे की साधन ये इसके लिए आपकी योग्यता आप इतनी प्रबल कर लो कि आपको किसी भी तरह का कर्तव्य अब आपके लिए श्रेष्ठ नहीं रह जाता पढ़ने पर इसको सर्वत्र भैरव भावा। सब तरफ जो कुछ है भैरव है या शिव है सर्वत्र भैरव भाव है जैसे आप दाएं देखो बाएं देखो आगे पीछे ऊपर नीचे अपने पराये अच्छे बुरे सब लोगों को देखो और उन सब में भैरव ही दिखाई देता है। वो हूँ समन्वश है, जहां भी आपकी नजर जाती है वो समान रूप से आपको शिव दिखाई दे ऐसा भी नहीं कि शिव ज्यादा इसमें शिवत्वता ज्यादा है इसमें शिवत्ता कम है ऐसा कुछ नहीं समान रूप से सबके अंदर आपको शिवत्ता दिखाई देती है न ते तेकेद्वया गति अब उसमें इस दृष्टि से जब वो संसार को देखता है तो शिव कहते हैं उसके लिए और कुछ भी करने की जरूरत अगर वो इस दृष्टि से संसार को देखता है तो उसको न ध्यान करने की ज़रूरत है न पूजा करने की जरूरत है न जप करने की जरूरत है न किसी तरह के अपने मन को शांत करने की जरूरत है क्योंकि वो बिना किसी उपाय के समस्त कर्मों से मुक्त हो गया उससे सिर्फ अपनी दृष्टि बदल दी इसलिए हमारे आश्रम में हम बार बार ये बात कहते हैं कि अचीवमेंट और कुछ नहीं है या नहीं प्राप्तव्य और कुछ नहीं प्राप्तव्य एक ही है कि हमारे हमारी दृष्टि बदल जाए हमारी विजन चेंज हो जाए और इसीलिए हमारे आश्रम की एकमात्र प्रार्थना भी है कि परमेश्वर मुझे वो दृष्टि दे दे जिससे तू इस संसार को देखता है तू इस संसार को भैरव स्वयं के रूप में देखता है मुझे भी दृष्टि दे दे कि मैं स्वयं के रूप में देखूँ भैरव को स्वयं को कौन सी साधना करना कोई साधना नहीं करना जो राज्य का शासक है वो किसके अधीन हो सकता है वो किसी के अधीन नहीं जो सम्राट है वो किसके अधीन हो तो फिर उसके लिए क्या कर्तव्य विशेष है वो बोले कि नहीं मैं सो के दस बजे उठूँगा तो उठ भाई क्योंकि तुम्हारे लिए आप कोई ऐसा काम बाकी नहीं है कि जो मजबूरी में करना पड़े जब आप उठोगे जब ब्रह्म मुहूर्त मेरे दस बजे नींद खुली दोपहर को तो दस बजे ब्रह्म मुहूर्त क्योंकि अब मैं तो संसार का मालिक हूँ मैं संसार के अनुसार नहीं चलूंगा संसार मेरे अनुसार चले क्योंकि उस समय में मेरे दृष्टि में सब कुछ समान एक जैसा सब भैरव उससे अलग कुछ भी नहीं तो उस आनंद को मैं सतर् रोकता हूँ उस आनंद में सदा अवस्थित हूँ कंप्लीटली सेटल्ड इन दैट ब्लिस जब मैं उस आनंद में अवस्थित हूँ तो फिर अद्वय गति यानी फिर उसके बाद में परमेश्वर और मुझ में कोई भेद नहीं है शिव में मुझ में कोई भेद नहीं उस स्थिति में प्राप्त हो जाता हूँ इसको बोलते हैं अनुपाय है। इसमें कोई तरह की धारणा नहीं है कोई तरह का ध्यान नहीं है कोई तरह की क्रिया नहीं है कुछ करना कुछ भी नहीं है आपको अपने दृष्टि में समस्त ब्रह्मांड में भैरव भाव रखना है ये सब कुछ भैरव है और कुछ भी नहीं है अब आज की जो हमारी अंतिम है समा शत्रोच्च मित्रोच्च सम शत्रो च मित्रे चमोम मान, मान और अपमान अपम्मा सो शत्रु तथा मित्र मान और अपमान अपम ब्रमण परिपूर्णवादी ज्ञावा सुखी भवि बुद्धि से फर्म कमिटमेंट दृढ़ बुद्धि से जब मैं जानता हूं कि सब कुछ शिव है अभी हमने पढ़ा था कि ये भिन्न भिन्न किरणें हैं रेज हैं चोर भी एक किरण है संत भी एक किरण है सुख भी एक किरण है दुख भी एक किरण है आप भी एक किरण हो मैं भी एक किरण हूं एक कण भी एक किरण है जिसको भी एक नाम दिया जा सके जिसको नेम्ड वर्ल्ड बोलते हैं या प्रमेय संसार तो समस्त प्रमेय संसार जिसकी किरणें हैं यह दृढ़ भावना हो कि इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है भेद नहीं है ब्रह्मण परिपूर्णत्वादीति जो ये जानता है कि ब्रह्म से परिपूर्ण संसार है उससे ज्यादा अलग कुछ भी नहीं है जब वो जानता है तो ये जानकर ज्ञातवा यानी जानकर सुखी भव्य वो उस ब्लिस से आनंद से भर जाता है यानी उसको वो टारगेट मिल जाता है जिस आनंद से ये सुख वो सुख नहीं है जिसको आप छीन सकते हो दस लाख रुपए मिल जाए लॉटरी में और कल चोर ले जाए तो वो सुख दुख में बदल जाएगा लेकिन ये वो सुख है जिसको चोर ले ही नहीं जा सकती ब्लिस वो आनंद है जिसको कोई नहीं चुना सकता इसलिए वो सुख ब्लिस है आनंद है जो आपका अपना वास्तविक स्वरूप है आपका अनिवार्य नेचर है और आपका जन्म सिद्ध अधिकार है उस आनंद का तो आज की धारणा हम यहीं पर पूरी करते हैं गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण कर्णावतार